भद्रम कर्णे नए श्रया देवा भद्रमशे माक्षरया स्तर सुत्स्यशेम ओं शा शां अथर्वेदीय प्रश्नों परिसर ष प्रश्न के द्वितीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था तस्मे सहोवाच यही अंतर शरीर सौम्य में पुरुष हो यशन ये षोल कला प्रभु यह मंत्र है जिसके बारे में तुमने सोलह कला वाले पुरुष के बारे में पूछा था विश्व कैसा भागवाज वह इसी शरीर के भीतर है जिसमें ये सोलह कलाएं उत्पन्न होते हैं माना वास्तविक उत्पत्ति नहीं रज्जु में सर्स उत्पत्ति के द्वारा उत्पत्ति है आत्मा विशेष है उसमें बाद नहीं विवर्तवाद ये समझना यानी आत्मा बिगड़ करके ये कलाएं बन जाए ऐसा नहीं आत्मा जैसा जैसे रशि जो क्यों होती है सर्व दिखाई देता है बुद्धि बदल जाती है वैसे कला रूप में दिखना अज्ञान के कारण यह चल रहा था तो ये, यही व अंत शरीर जो आया इसके ऊपर शंका आ गई पहले तो बहुतों तो के साथ शास्त्रार्थ होता रहा अब यही वो अंत शरीर के ऊपर में एक प्रश्न उठता है क्या प्रश्न आएगा मैंने आत्म परिचिन है शरीर के भीतर कहा शरीर के भीतर बताया इसे आत्म परिचिन है ऐसा लगता है तो अणुवाद आदि की स्थिति होगी ये शंका आ तो यही बताने का मैं कैसे हो सकेगा सिद्धांत ने उसका तात्पर्य दूसरा है वो तो महत्व दिखाने के लिए कहा आत्मा के महत्व दिखाने के लिए कलाकार होती है इत्यादि बताया तो उसने कहा नहीं आ, आत्मा भीतर हो सकता है गुरुवादि करता है माने शरीर आत्मा को अपने भीतर कर सकता है जैसे आम के बीज से बनता है वृक्ष बनता है उस वृक्ष में फल होता है वो फल जिस बीज से बना था आम का वृक्ष फल आदि बना वो फल बीज को भीतर कर देता है उसी प्रकार आत्मा का कार्य है कला कला का कार्य शरीर वो शरीर आत्मा को भीतर कर देता है माने आधार आधे भाव होगा ये गुरुवादी की शंका थी उसका खंडन किया वहां तो किसी तरह से वो भी जाता अन्य है मूल बीज और फल के भीतर में पड़ने वाला बीज अन्य है दूसरी बात सावयव है सावयव होने से कुछ अंश से वृक्ष आदि बना हुआ है कुछ अंशों से फल बना हुआ है बीज बना हुआ है इसलिए भीतर हो सकता है दो हेतु तैयार तो का और यह मुख्य बात बताएंगे शरीर के भीतर क्यों कहा उपलब्धि भी ऐसा कहा है आत्मा की उपलब्धि यही शरीर विशिष्ट अवस्था में होनी है शरीर के भीतर अंतकरण है अंतकरण में वृत्ति बननी है आत्मा की उपलब्धि बने वृत्ति बननी है इसलिए कहा यही वंश का तात्पर्य है इसमें एक दृष्टांत हो गया था अन्यवाद इसका बात बात है हो के देखना है वहां पर तो हो सकता है भाष्यकारी बोल रहे थे जो तुमने आम का वृक्ष आदि का दृष्टांत दिया वो आम के कोठली से वृक्ष बनना वृक्ष में फल होना फल में फल के भीतर में जो बीज हो जाए सावयव होने से कुछ अवयों से कुछ हो जाता कुछ से बीज बन जाता है वो हो सकता है किंतु यहां ये पहले तो अवयव अवयव था अन्य था वो मूल बीज से दूसरा बीज अन्य है दूसरी बात सावयव होने से कुछ अंशों से वो भी जाता है किंतु सवयव समय द्वितीय हेतु दूसरा है तो हेतु सवयव हेतु राशि में उसकी व्याख्या करते हैं बीज इत्यादि राष्ट्र में कहा था बीज नाम सवय राष्ट्र बीज भी सवयव है वृक्ष भी है त्रिय पृष्ठ है बीज वृक्ष आदि नाम सवय वृक्ष आदि जितने भी हैं वह बीज है वृक्ष है फल है फिर बीज है सब सवय है कुछ कुछ अवयवों से आधार बन जाता है फल बन जाएगा कुछ अवय से बीज बनेगा आधे बन जाएगा संभव है किंतु निरवयुष आत्मा में तो दो अंश होना संभव नहीं है कुछ अंश से कला बन जाए कोई अवसर से फिर उस शरीर के भीतर रह जाए ऐसा संभव नहीं निर्भय पुरुषा पुरुष सार्वजास्त कला शरीर अवसार इत्यादि कहा निर्भय है पुरुष आत्मा निर्भय है और कला और शरीर जो कला का कार्य शरीर कला तो प्राणादि सोलह तत्व तो बताएंगे प्राण से लेकर के नाम तक सोलह तत्व आएगा तत्थ मंत्र में आएंगे तो उसका पुंज होता है कला का पुंज कार्य होता है शरीर ये सबके सब, सब सावय है इसलिए वहां तो कुछ हो सकता है इत्यादि ठीक है तथा एक निर्भय पुरुष का अर्थ करना चाहते हैं निर्भय होने से क्या होगा एक देश में कायी बन जाना एक देश में अपना पोषण बनता नहीं का बोलते हैं तथा च एक देश न कलादिपेण परिणाम एक देश में तत्र अवस्थान भी जबत न संभव आत्मा में संभव नहीं है क्यों वहां तो अनेक अवय थे कुछ अवयव से आधार बन गया कुछ अवयव का आधे बन गया आधार आधे भाव हो सकता है फल और गुटली में किंतु तो यहां संभव नहीं क्यों संभव नहीं आत्मा निर्भय है तथा आज का निर्भय है ना निर्भय होने से एक देश है ना कला में परिणाम एक देश से तो कला रूप से परिणाम होते जाना और दूसरे एक देश में तंत्र अवस्था आत्मा का एक देश उसमें रहना फिर उस कला में रहना यह संभव है बीज अब अपना संभव बीज में तो हो जाता है सवयव है यह संभव नहीं एक किंच और भी बात है किंच कलाराम सावयव के परिचेदा पुरुषस्य से तत्परीतवाद न परन्नाधारकत्व संभव थी एक बात है देखो दूसरी बात है कला सावयव है जो प्राणादि कला या जो आगे कहेंगे सोल कलाएं वो सब सवयव है सवयत्व सवयत्व परिचय जो सवयव होता है वो परिचन्न होता है ध्यान देना परिचय परिचिनवावय जो हो होगा परिचन्न होगा हो देश काल वस्तु के घेरे में आएगा पुरुष से तब विपरीत पुरुष कैसा है निर्वयव है निर्वय परिषद अपरिच्छिन्न है परिचिन नहीं पुरुष देश सभी देश में सभी काल में सभी में व्याप्त है पुरुष से तब विपरीतत्वा उसे विपरीत है पुरुष माने परिचन्न नहीं है होता तो परिचन्न होता सावैव नहीं है परिचन्न भी नहीं इसलिए अपरिछिन्न से न परिचिन्न आधार का तुम संभवती अपरिछिन्न वस्तु जो विभू होगा व्यापक होगा उसके परिचिन्न आधार वाला हो नहीं सकता परिचन्न आधार हो ऐसा परिचन्न आधार का तुम न संभवती बहुरी समाज करना परिचिन्न वस्तु आधार हो जिस अपरिचिन्न का ऐसा होता नहीं आधार आने दोनों परिचिन्न हो तभी होगा या आत्मा अपरिछिन्न है हाँ यही वह अंत शरीर कहा है वो बात उसके तो तात्पर्य समझना पड़ेगा कहा तो ऐसा ही है यही वंरी तो ये कहा उहा है शरीर के भीतर कहीं से आधार आदिवाद दिखता है किंतु तात्पर्य वहां नहीं निवित उपलब्धि ऐसा कहेंगे तत्व उपलब्धि निवित में ऐसे बताएंगे टीका सावैवास इत्यादि कला इत्यादि कहा टीका अथवाश दूसरे अर्थ भी कर सक अथवा सवयत्व कार्य तैयार जो सवय होता है वो कार्य हो जाता है ध्यान ध्यान जो सवय होगा जैसे घट आदि वस्तु सवय है कार्य है सावय कार्य जो कार्य होगा झूठा होगा मिथ्या हो, होगा जो कार्य होगा नाम का मिथ्यादी है घट बोलते हैं घट में मिलने वाला विचार दृष्टि से जाएंगे तो वस्तु दृष्टि से मित्र मिलेगी मृषा होता है कार्य जो सावय हो होता है वो कार्य हो होता है कार्य जो होगा वो वृषा होता है निर्वयव तया परमार्थ सत्य पुरुष आधार तुम नोपत् थे परमार्थ पुरुष का आधार होने नहीं सकता क्यों वो निर्वय होने से आत्मा निर्वय है और परमार्थ जो पुरुष है उसका आधार ये कला आदि होने सकते पुरुष आधारम पुरुष से आधार तुम नोपत् पुरुष का आधार होना संभव नहीं है ऐसा कहा यही कहते हैं इत्यादि शब्दों ने कहा कि दोनों आकाश कार्य शरीर आकाश से अपरिचन्न शब्द भाव हो दृष्टाशंका शंका है कि भाई ऐसा है पंचभूतों का कार्य शरीर है तो आकाश का भी कार्य शरीर आकाश कार्य शरीर सप्त है वो वहां ये जो है वो लगा हुआ है आकाश का कार्य जो शरीर है उसमें उस शरीर के भीतर में आकाश है आधार आधे भाव दिखाई देता है निर्भर साल आकाश निर्वैव शरीर सवैव है आकाश का कार्य है ये किंतु तो कार्य में कारण आधे बन जाता है देखा है तो आत्मा भी आत्मा का आधार शरीर हो जाएगा जैसे स्मृति में आए उसे मानना पड़ेगा ये पूर्वाधिक आकाश कार्य शरीर है आकाश कार्य जो शरीर है उसमें आकाश से अपरिछिन्न आकाश यद्य भी अपरिछिन्न है बिगु है व्यापक है उसका अभ्यंतरी भाव दृष्टा भीतर अभ्यंतरत्व तो भाव भीतरी भाव देखा गया है यदि आशंका ऐसे देखा तो आत्मा का हो सकता है शरीर आकार हो सकता है यह शंका उठा कहा तस्या भी शरीरा कारण अवस्थाओं में वह आकाश भीतर होना नहीं शरीर के आकृति में परिणत अवस्था होना रहना इतना मात्र है वो आकाश का तस्या भी शरीर से में बहुत छिद्र आदि विशिष्टता से तो शरीर देवो शरीर को छिद्र से अतिरिक्त तो होता नहीं छिद्रदि विशिष्ट कोई शरीर बोलते छिद्र क्या है आकाश है तो शरीर क्या आकाश से अवस्थान है आकाश ना कि आधार आधे भाव नहीं आकाश पूरे शरीर में है छिद्र रूप से रोगकोपाधि रूप से पूरे शरीर में तो वो आधार आधे आकाश में कह नहीं सकते शरीर न दूता इसलिए शरीर के अंतस्थ आकाश को भी नहीं बनता सिद्धांत कह रहे हैं भौतिक भूत है एक आकाश तस्मात आकाशन कार्य का है फिर भी वो शरीर आधार वाला हो नहीं सकता आकाश भी ऐसा है जो कार्य तो आत्मा का उसके भी कारण कहां से शरीर आधार होगा तो हो आकाश्याधार शरीर आधार बहुत समस्त ना शरीर आधार हो शरीरम आधार हो शरीधार अनुपन्न नहीं हो सकता और जब आकाश एक भूत है कार्य है आत्मा का कार्य है वो भी शरीर आधार वाला नहीं हो सकता माना शरीर में नहीं है आप तो बहुत पूरे शरीर में व्याप्त है शरीर नीचे आकाशर हो नहीं सकता किम उतः आकाश से कारण से जो आकाश का भी कारण है कौन आत्मा तस्मात बात आत्मा आकाश से संपूत के आधार पर आकाश का भी कारण है कि आकाश कारण आकाश का जो कारण है वो पुरुष है उसका कहना क्या शरीर आधार वाला हो वा कैसे कहेंगे हो ही नहीं सकता जब एक आकाश भी शरीर आधार वाला हो नहीं पा रहा है यद्यपि कार्य कोटि का है अवरिचिन्न होने के कारण तो आत्मा कैसे शरीर आधार वाला इसलिए वो जो स्त्रुति का तात्पर्य कुछ और समझना पड़ेगा जो यही बात शरीर ने सपुरुषा कहा उसके तात्पर्य कुछ और समझना होगा सीधा नहीं बोलना चाहते अच्छा ठीक है युक्ति असहम अपनी वचन प्रामाण अंगीकार संगत है कहता है कि आत्मा शरीर में आत्मा होता है ऐसा कहना युक्ति क्षति शुद्ध नहीं होता युक्ति के असहम होने पर न्याय संगत नहीं है क्योंकि वह अपरिछिन्न वस्तु है शरीर परिचिन्न है तो युक्ति असहम आप युक्ति से माने पर वचन प्राण वचन है क्या वचन है यही बात तो शरीर के सपुरुष है श्रुति ने कहा वचन प्रमाण युक्ति से सिद्ध न होने पर भी वचन है श्रुति बोल रही है तो उसमें इधर उधर में करना चाहिए मानना चाहिए शरीर आधार वाला आत्मा है आधार आधे भाव है मानना चाहिए युक्ति हम अभी वचन प्रामाण्य अंगिकार्य में फिर भी स्वीकार करना चाहिए ये संकते तो वचन आया यही वंत शरीर है सपुरुष ऐसा किम दृष्टांत आपने दृष्टांत दिया आकाश आधार वाला भी नहीं हो तो फिर कैसे हो पाए थे तो को दृष्टांत दिया मैंने शरीर आकाश आधार वाला भी नहीं है तो आप कैसे हो पाएगा कहा दृष्टांत देकर क्या लेना है? वचना वचनात् वचन है यही बात शरीर से इत्यादि वचन है के नवा सिद्धांत करें नवा कहेंगे टीका देखें वचन से आप ही वस्तुओं अथा करने में सामर्थ्य अभाव जो वचन कई वचन हो वस्तु जैसा है उसको विपरीत करने में सामर्थ्य नहीं होता वचनों को ऐसे वचन आ जाए अग्नि ठंडी होती है वेर वचन आ जाए क्या हो पाएगा वस्तु तो अन्यता हो जाएगी उष्णता समाप्त हो जाएगी नहीं वचन से आकार अकारक वचन कारक नहीं, नहीं बचन बस तो अन्यता बस तो है नहीं वचन हम वस्तु अन्यथा करने थे वस्तु जो होता है ये वचन जो होता है वो वस्तु तो को अन्य बनाना में व्यापार युक्त नहीं होता सामर्थ्य नहीं रख पाता प्रश्न हुआ किमतरी फिर क्या करेगा वचन किमतरी यथा भूतार्थ भूतार्थू जो वस्तु जैसा है उसको वैसे प्रकाश करने में सामर्थ्य रखता है वचन जो वस्तु जैसा है उसको वैसे प्रकाश करने में सामर्थ्य रखता है अन्यथा करने में सामर्थ्य नहीं है वस्तु शरीर आधार वाला आत्मा हो जाए ऐसा संभव नहीं है यही बात शरीर का अर्था ऐसा नहीं आ सकता ठीक है देखें वचन से आप ही वस्तु में अन्यथा करने सामर्थ्य अभा वचन जो होता है वो वस्तु को अन्य भिन्न वस्तु को भिन्न बनाने में सामर्थ्य नहीं होता इसलिए वस्तु स्वरूपा विरोधे नहीं वह बोधकत्वाद वस्तु जैसा है उसके स्वरूप के अविरोध के द्वारा ही बोधक बनता है वचन जो वस्तु जैसा है उसको ज्ञापक हो जाता है कारक नहीं होता वस्तु वचन बोधकत्वाद अन्यथा विचार वही यदि ऐसा नहीं मानेंगे वचन होने से सब कुछ मानना है तो आदित्य तो युवा आदि को भी फिर वैसे मानना पड़ेगा युवक सूर्य समझना होगा यजमान प्रस्तर यजमान धर्मगुष्टी है कुछ आगे धर्मगुष्टि को पर, पर, प्रस्तर बोलते हैं वचन है खाली वचन मात्र से चलना होगा जितने अर्थवाद अन्यथा विचार वही अर्थ आद क्योंकि अर्थवाद में विचार होता है ये बोलते ट्रिप्पणी में आठ मैं टिप्पणी ने कहा अन्यथा विचार वही अर्थ्य आती थी यथाशुद्ध वचना तथ्यत्व संभव है जो वचन आया उसी को तथ, तथ्य मानने पर तो यदि संभव हो जैसा वचन आया वैसे ही मान लेना तथ्यत्व तो संभव है तथ्य होने पर क्या होगा तथ्यत्व तो संभव है आदित्य युग यजमान प्रस्तर इत्यादि युग अर्थवार क्या आया हैं। जैसे ये प्रकाश मान है जैसे सूर्य है चमकीला बना दिया है तो जैसे सूर्य में चमक है वैसे में चमक होने से आदित्य करके प्रशंसा कर ली प्रस्तर ये यजमान तो दर्व मुष्टि इत्यादि इतने व्यापारी वचनाना वचनाना इत्यादि जो वचन अर्थवार के जितने भी आते हैं इनमें अर्थवाद निर्णय विचारों में अर्थवाद है क्या सत्य है इसको फिर वह विचार भी आए पूर्व मीमांशा इसका विचार नहीं करना चाहिए था वचन मात्र से होना हो तो किंतु ये वचन से कारक नहीं होता जो वस्तु जैसा है वैसे बता देता है इत्यादि कहा तो विचार वही है नोधार विरुद्ध अर्थ कोई ज्ञान का योग्य नहीं होता वचन का निश्चित कहा वचनश इत्यादि कहा अच्छा ठीक कहते हैं तरह पुरुष शरीर कैसे इसी संगति कैसे लगेगी आप आधार आधे बाब दिख रहा है जैसे श्रुति में है उसे तो आधार आधे बाब दिख रहा है शरीर आधार है भीतर आत्मा है जैसे गढ़ के भीतर जल होता है उसी प्रकार दिख रहा है भाई कैसे तरही तब फिर वचन कुछ नहीं कर सकता तो फिर क्या करें तरह ही अंत शरीर ऐसी श्रुति है जो सूर्य श्रुति है जिस मंत्र के ऊपर हम विचार कर रहे हैं कथम उपपत्ति संगति कैसे लगेगी ऐसे शंका उत्तर देते हैं पुरुषस्य शरीर उपादान पेना पुरुष जो आत्मा जो है शरीर के उपादान कारण है उपादान तरश्रूत उसमें अनुसूत होता है जो जो उपादान कारण है कार्य में अनुशूत होता है, होता है घट उपादान कारण का का है, में है, तो आत्मा है शरीर उपाधान शरीर उपादान है पुरुष जो आत्मा वो शरीर उपादान कारण शरीर का उपादान, शरीर उपाधान कारण तदुश्रे शरीर में अंतर्गत उसमें जो भीतर जैसे भीतर में पदार्थ होता उस तरह अंतर से अंतर्गत व प्रतीत ऐसे प्रतीत से तद अभिप्राय युति उसको अभिप्राय को लेकर कहा उसमें अविष्त होने से भीतर जैसा लगा इसलिए बोल दिया श्रुति सदृष्ट इसमें दृष्टांत के साथ कहते तस्माद इत्यादि में कहा है तस्माद अंत शरीर एक तद वचनम जैसे अंत शरीर जो वचन आया हुआ यह श्रुति है से अंतर अंतर्व्योम इति बच्चा अंड ब्रह्मांड के भीतर आकाश बोला जाता है क्यों आकाश का कार्य ब्रह्मांड है उसमें अनुश्यूत है आकाश इसको लेकर जैसा बोला से अंतर अंतर्व्योम जैसे ब्रह्मांड के भीतर आकाश है ऐसा बोला जाता है इसी प्रकार शरीर के भीतर आत्माहितना ऐसा ही है क्यों उपादान कारक जैसे आकाश से ब्रह्मांड बनना है तो ब्रह्मांड में आकाश अनुश्रूत है अनुश्रूत से भीतर जैसा लगता है कहा अंडर से अंदर व्यवहार दृष्ट हो इसी बात के किसमान इसी तरह समझना चाहिए टिप्पणियां एक दो अवच्छेद अवच्छेदक शरीर के घेरे में जो पड़ गया आत्मा आत्मा तो बिभु है तो शरीर के घेरे में जितना आत्मा पड़ा पड़ा है उसको लेकर के आधार आधे भाव जैसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड के भीतर आकाश अवच्छेद है धर्मादिष्टान वहां चकार भी है कि क्या ना कहते हैं प्रतिबिंबवादे न प्रतिबंबादे आ जाएगा प्रतिबाद से भी हो जाएगा शरीर के भीतर आत्मा कहना कैसे दर्पण से अंतर्मुखम कहा जाता है शीशा के भीतर मुख है बोला जाता है कौन सा मुख प्रतिबिंब वैसे यहां भी हो सकते प्रतिबिंब यहां भीतर है शरीर के भीतर उस पुरुष का प्रतिबिंब है इसलिए बोल दिया अंतर शरीर पुरुष आकर के बोला ये भी ले सकते हैं दृष्टांत समुचय दूसरे दृष्टांत के तो समुचय करने के लिए चकार दिया भाषा में कहा अच्छा ठीक का है देखिए अंड से देवम देखो अंड कारण ब्रह्मांड का कारण है आकाश देवम है तो ब्रह्मांड का कारण जो आकाश है उसका यथा तद अनुचित जिस प्रकार उस ब्रह्मांड में अनुष्ठित होने से कारण उदारों कार्य में अनुचित होता है अनुगत होता है अनुगत होने से तब अंतर्गत तो प्रतिथिपत उसके भीतर चल जाना जैसा प्रतीति और रहा ज्ञान हो रहा है उस प्रकार तदवत यहां पर ऐसी आत्मा होगी शरीर आधार वाला ऐसे दिख है शरीर उत्तर है इत्यादि अच्छा यद बाथवा सिद्धम परिचिन तुम हमते थे आत्मा कहा यही है को नहीं आत्मा। को जो क्या परिचिन भ्रम आत्मा का विभु शास्त्र पढ़ने वाला कोई व्यक्ति समझे समझे नहीं तो परिचन्न समझेगा लोग का जो भ्रम बना हुआ है भ्रम से सिद्ध है परिचिन लोग भ्रम से सिद्ध है परिचिन्न उसी का अंबाल यह किया जाता है स्मृति से इस यही वात शरीर सब पुरुष अनुवाद माना जाएगा ऐसा कहा इत्यादि कहा उपलब्धि निमित्त यह भाषण कहा उपलब्धि के निमित्त होने से शरीर आत्मा शरीर के शरीर आधार वाला आत्मा को दिखाया हुआ है अंत शरीर में कहा है क्यों ब्रह्माकार वृत्ति कभी बनेगी अंतकर्म बनना है अंतकर्म भीतर है शरीर के भीतर है इसलिए अंत शरीर सब पुरुष इक्यादि कहा यह कहा उपलब्धि निमित्त इत्यादि कहा था क्या उपलब्धि निमित्त है कहते दर्शन श्रवण मनोन विज्ञान आदि गैर अंत शरीर परीक्षण नहीं वही उपलब्ध थे दे पुरुष देखो जड़ वस्तु में जो क्रियाएं हो रही है चक्षु जड़ है स्रोत्र जड़ है इत्यादि जितने भी हैं इनमें क्रिया हो रही है तो जड़ में जो क्रिया होती है चेतन में आश्रित हुए भी होने सकती चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ विक्रिया होनी नहीं सकती तो दर्शन स्रव आदि जो लिंग होगा इसे यहां जरूर आत्मा बैठा है सिद्ध हो जाती इन लिंगों के द्वारा हेतु के द्वारा कहा दर्शन स्रवण मनोनोविज्ञान आदि लिंग अंत शरीरें परिचिन्न वही उपलब्ध शरीर के भीतर में परिचिन्न जैसा ही होकर के उपलब्धि हो रही है इसलिए शरीर ने बोला हुआ है ठीक है मैं देखें <coughs> तत्र अभिव्यक्तिर् तद अंतर्गतत्व के वजह से अथवा शरीर के भीतर में अंतकरण में उसकी अभिव्यक्ति होती है ब्रह्माकार वृत्ति यही पड़नी है तो तत्र अभिव्यक्ति भीतर में अभिव्यक्ति होने से तद अंतर्गत वजह से इसलिए शरीर में उसकी अभिव्यक्ति होती है शरीर के अभाव अवस्था में आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होगी शरीर विशिष्ट अवस्था में इंद्रिया रहेंगे इंद्रिया अपनी कुर्सी में होगी तो काम करेंगे मन अपने स्थान पर होगा तो काम करेगा मन का स्थान हृदय है तो हृदय के लिए शरीर चाहिए उसी अवस्था में ही आत्मा की उपलब्धि होती है इसलिए ऐसा कहा यह भी हो सकता है तत्र अभिव्यक्ति है इसी शरीर में ही अभिव्यक्ति होनी है शरीर के भीतर इसलिए तथा अंतर्गत शरीर के तो भीतर भी आत्मा को तो यहां कहा कर के करके कहा करके कहते उपलब्धते च अत उचते उपलब्धि होती है यह इसलिए कहा जाता थे थे है उच्चते अंत शरीर के सौम्य सपुरुष ऐसा वायक्य है इसलिए कहा शरीर के भीतर एक पुरुष है ऐसा न पुनराकाश कारण सन कुंडरपद्रवध शरीर परिचन्न थी मन साक्त परमाणु इत्यादि कहा आकाश का भी जो कारण है ब्रह्मा या आत्मा न पुनराकाश कारण सन् आकाश का भी कारण होता हुआ वो परमात्मा आत्मा कुंडरपद्र जैसे कुएं में एक बैर के दाना भीतर हो जाता हो कुआ के भीतर हो जाता हो उस प्रकार शरीर के भीतर होना संभव नहीं ऐसा मूर्ख से मूर्ख भी होगा मन से भी इच्छा नहीं करेगा मूढ़ भी कहा भी मनसा भी न इच्छा थी बहुत मन से भी बोलना नहीं चाहेगा मूर्ख भी आकाश का भी जो कारण है महान है वो शरीर के भीतर हो होना संभव ऐसा नहीं चाहेगा प्रमाणभूत आ फिर प्रमाण रूपा स्तुति तो कैसे बोली गई बात है हाँ से समझना चाहिए इत्यादि कहा आगे तृतीय मंत्र के लिए अवतरण देते हैं ठीक टीका में नु यस्विन यदा षोडश कला प्रभवंती आने अध्याप से उक्तवा स इच्छा इत्यादि पुनः सृष्टिपथन अधिकमार कहते महाराज पूर्व मंत्र में कह दिया था ये यथा षोड़श कला प्रभृति बोल दिया कलाओं की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करी दी क्या सीका रह गई टिप्पणी तीन और चार आकाश कारण आकाश कारण में यहां पर देखो कारण बोलना चाहिए था कारण नपुंसक लिंग प्रयोग होता है तो भाष्यकार ने पुलिंग में, में कैसे प्रयोग कर दिया होगा यही है बस आकाश कारण बोलना चाहिए भाष्य में आ, क्योंकि कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण नपुंसक लिंग प्रयोग होता है सबका या पुलिंग में कैसे प्रयोग कर दिया यही है प्रश्न जिसके उत्तर दे रहे हैं लिंगम िंगम अशिषम लोकाश्रय द्वार लिंग इति सर्वलम ये सर्व है मानी एक भारतीय है व्याकरण है लिंगम आतंत्र तो लिंगानुशासन में जितने शब्दों को जो जो लिंग बताए गए वो कोई नियमित नहीं है लोग का आश्रय लेता है लोग में जैसा प्रयोग करते वैसे प्रयोग हो जाता है लिंग वो बिल्कुल उसको मानना ही नहीं ये बात नहीं है कभी कभी उसका विरुद्ध हो जाता है लिंगानुशासन का विरुद्ध हो जाता है िंग से लोकाश्रय लिंग जो होता है लोक का आश्रय लेता है इसलिए पुलिंग का प्रयोग कर रखा है कारण शब्द को ये बताया चार मूढ़ो की न इच्छित किया मौध्यम ही जो मूर्ख है मूर्खता है क्या काम कर सकता है सूक्ष्मार्थम और राहत है बहुत सूक्ष्म वस्तु को देख लेता है क्या देखता है पर्वत से घट के भीतर में पहाड़ को देखने की कला है उसने पहाड़ घुसा सकता है मूर्ख घटके भीतर ऐसा मैंने विरोध करते हैं तू किंतु तदपि अत्यधिक लौकिक हम वो मूर्ख से भी जो लौकिक सामान्य व्यक्ति है वो तो उसको भी अतिक्रम कर, कर जाएगा मूर्ख से भी अतिक्रम कर जाएगा मैंने शरीर आहार है और आत्मा आधे है ऐसा मानने वाला तो मूर्ख से भी और मूर्ख है ऐसा कहा अच्छा जी है दो नंबर रह गया बच्चार हो गया प्रतिबंध एक तो दो नंबर तीन नंबर सवयत्या दृषावादी सवयत् न चाहिए सवयव कार्यवाद वृषाप्वाद क्योंकि कला तो सावयव है ना तो कार्य होता है तो मृषा हो जाता है इत्यादि कह दृषाप्वाद टिप्पणी में कहते हैं ननु एवं अकार्य अविद्यादर दिन वह महाराज आप कहते हो हो हो तो होगा वो कार्य होगा जो कार्य होगा वो विसार तो अविद्या कार्य है कि कारण है अविद्या कार्य नहीं है तो फिर वो जो कार्य नहीं होगा वो मिथ्या नहीं होगा तो अविद्या को मिथ्या सिद्ध नहीं कर पाएंगे इस तरह आपकी जो युक्ति बताई जो कार्य होता है वो मिथ्या होता है तो अविद्या तो कार्य नहीं है तो मिथ्या नहीं होगी अविद्या ननो एवं जिस तरीके आपने बताया जो कार्य होता है वो होता है आपने कहा जो सावय होगा कार्य होगा जो कार्य होगा मिथ्या हो नौ एवं अकार्यत्व अकार्य होने से अविद्या अविद्यादि जो है अभी वृक्षात्म न तो वृक्षात्व तो तो नहीं आएगा क्यों तो कार्य को टीका है क्यों वृषा नहीं होंगे वृक्षात्म न सत सत्यत्व तो सब उल्टा सत्यत्व आ जाएगा त्रिकाला बाधित हो जाएगी अविद्या आपके कथन के अनुसार जो कार्य होगा वृशा होना है अविद्या कार्य नहीं है तो सत्य हो जाएगा यदि धन है क्यों अविद्या अनिर्वचन है अविद्या वास्तव में कार्य है कि कारण है कहना बनता नहीं है अनिर्वचनी है सन्ना भी सन्ना प्रभजात्मकानो भिन्ना भी भिन्ना प्रभुजात्मकानो सांगा भी गंगा प्रभजात्मिकानो महदूता अनिर्वचनीय माया विवेक सोड़ा ऐसा कहा हुआ है सत्य नहीं कर सकते असत भी नहीं कर सकते हैं सन्ना भी सन्ना विभयात्मिका हो भिन्ना भी भिन्न विभ्यात्मिका हो मैने ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है शक्ति जो होती है शक्तिमान से भिन्न है कि अभिन्न ये भी निर्णय करना मुश्किल है सांगा सावय भाई भाई भी सावय सावय भर्भय है यह भी निर्णय करना मुश्किल है सांगा भी नंगा सांगा है कि अनंग है वो सावय भय की निर्भय है महाद्भूता निर्वचनीय माया महाअभूत है अनिर्वचनीय माया ये कहते हैं सिद्धांत कह रहे हैं अविद्या अनिर्वचन दिया वो वस्तु तो अनिर्वचनीय है उसको बृषा नहीं है करके सिद्धां सत्य तो कहना बनता नहीं था अनिर्वचन सावय निर्वयव वैलक्षण है उसको सावय भी नहीं कह सकते निर्वयव भी नहीं कह सकते ऐसे ऐसे पदार्थ है वैलक्षण है ना कार्य कार्य अकार्य वैलक्षण कार्य कार्य वैलक्षण कार्य अकार्य दोनों से है वो जो कार्य होगा विभा होगा ना वो तो कार्य कार्य से विलक्षण है फिर उसको बृषा कैसे मानेंगे जब कार्य कार्य विलक्षण है अविद्या बृषा कैसे मानना चाहते हैं वृषात्तम तू बोध निवर्तवा उसको कार्य होने से बृषा नहीं कहा किंतु तात्पर्य यह है ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है इसलिए बृषा कहा अविद्याण में बता दें वृषातम तु अविद्या आया जो वृषात्व होगा वह कैसे आया बोध ज्ञान अनिवृत्ति होने ज्ञान बोध मानी ज्ञान ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है उसकी इसलिए बिरसा वो कार्य होने से पृशा नहीं कहा उसको कार्य उनसे भिन्न वस्तु अनिर्वचनीय है तत्व ये जो बोध जो है ना वो कैसे तत्व बोध निवर्तित्व अविद्या कैसे आता है कहते हैं भूयशांति विश्व ऐसा श्रुति है से में सारे माया, माया हो जाती है, में विश्व माया की अनुवृत्ति ऐसा श्रुति है उसके आधार पर समझना चाहिए वो ज्ञान से निवृत्ति बोध निवृत निवर्तित्व है उसमें कार्य होने से नहीं तो कार्य कार्य दो विलक्षण है ठीक है नो यशन यथा 16 कला प्रवृत्ति अने ना अध्यारोप से उत्तर पात ये जो पूर्व मंत्र में यशिन यथा षोड़श कला प्रवृत्ति जो कर रहा अध्यारोप के अध्यारोप को बता दिया है आरोप कर दिया कला का आरोप बता 16 कलाओं की चर्चा हो गई सा इक्श हम चक्रे इत्यादि और वाक्य आने वाला है यहां तृतीय मंत्र यह आने वाला है उस पुरुष ने ईक्षण किया विचार किया इत्यादि विचार आने वाला है इ्षम इत्यादि ना पूर्ण सृष्टि का कदम फिर उसके बाद सृष्टि के बारे में विचार करना करके बोलना सृष्टि तो कह दिया पहले फिर उसी के बारे में अधिकम इति, ये जो कथन अधिक लगता है स इ्षा चक्रे आदि वाक्य अधिक लग जाता है यह शंका होगी किम इत्यता अधिकम इत्यता इसके उत्तर में कहा सोड़श कला प्रबंध ये जिसमें यह सोलह कला उत्पन्न होते ऐसा कहा द्वितीय मात्र में कहा था उत्तम पुरुष विशेषणात्मक कला नाम प्रभव पुरुष के ज्ञान कराने के लिए विशेषण पुरुष को अलग करना है विशेषण मत पृथक करना विशेषणात्म बोधनात्म कला नाम प्रभव कलाम की उत्पत्ति बताई सजा अन्यार्थों भी दूसरे अर्थ भी सुनाई पड़ता अब बाद भी बताना है आगे जाकर के अब वाल वाक्य आएगा यथानद्य सेना आदि समुद्र पाप्य समुद्रायणा इत्यादि वाक्य आएगा ने वाली नदी अब जब समुद्र को प्राप्त होती तो अपना नाम रूप हो जाती है समुद्र रूप में रह जाती है ऐसे वाक्य आएगा अब बार वाक्य भी आएगा सृष्टि के बाद क्रमेण सब ये क्रम किस क्रम से कलाएं उत्पन्न होंगे और लय कैसे होंगे इसके बाद विचार करना क्रम बताना है वो सृष्टि आदि का क्रम माने सोलह कलाओं में कौन सी कला पहले उत्पन्न फिर उसके बाद कौन ये क्रम और लय में उसे विपरीत तरफ से लय होना है कि कारण के तरह कारण की तरफ से लय होता जाना है कि कार्य की तरफ लय होना है वो भी विचार करना है कार्य जब लय होगा कारण में कार्य का लय होता है या कारण का कार्य में लय होता है जंतु नैया क्या मानते हैं ये कपड़े का धागा खोल देंगे धागा खोलेंगे कपड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा कपड़ा का नाश हो गया ठीक है अच्छा, तो किंतु तो नाश क्या है असमी कारण के नाश होने पर कारण असभा नष्ट हो गया किंतु तो एक क्षण अपने स्थान पर कपड़ा बना रहेगा एक ही कारण में तो दो क्रिया तो होगी नहीं पहले नाश क्रिया होगी कारण पहले नष्ट हो गया उसके बाद एक क्षण रहा कपड़ा फिर अपने अवश्यता नष्ट हो गया ऐसे उनकी कारण नाशिकारी नाश मानने वाले और बड़े बुद्धिमान है ऐसे चलो तो यथा षोड़श कला प्रवृत्ति धूपता हूं पांच नंबर के में कहते हैं अत्र उक्त साधनिकादियान पाठ य उक्ता पुलिंग पाठ होना चाहिए अच्छा होता अंतिक बाढ़ और नेर साधो यश लगा है बाढ़ शब्द है बाढ़ को सारा आदेश हो जाता है इति उक्ता इति साधियान पाठ क्योंकि तो आगे कलाराम प्रभव पुलिंग है जब प्रभविंग गा है तो इति उक्ता पाठ अच्छा होता उत्तम नपुंसक न होकर के पुलिंग होता तो अच्छा होता ये कहा यहां तो जैसा आया है इति उक्तम नपुंसक नपुंसकिखन है यहां तो त्री शेषण त्र लगाना पड़ेगा उक्त त्र तेषेण शक्यों तो तत्र लगाने के बाद फिर अलग वाक्य बन जाएगा तत्र जोड़ करके होगा योजित में शक्य ऐसा किया जा सकता है इत्यादि अच्छा छह भी टिप्पणी पुरुष विशेषणार्थम मान अध्यारोप न्याय ना पुरुष बोधनात्म आरोप के तो द्वारा ज्ञान कराना आत्मा का ज्ञान करवाना तात्पर्य है यहां कलाओं में तात्पर्य नहीं है यही है पुरुष माने पुरुष बोधम ज्ञान के लिए पुरुष को ज्ञान कर दिखाएंगे बाद में फिर उसे मिलाए करेंगे तो एक विवाह कारण के नष्ट होने से कार्य का नाश होना संभव नहीं है कार्य के जो विनाश होगा उपालान कारण में तो ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म में जब सब लीन हो जाएंगे तो क्या बचेगा एक ही ब्रह्म रहेगा एक विवाह अध्यारोप और अववाद प्रक्रिया से उस निष्प्रपंच ब्रह्म की प्रबंध विस्तार करने को तो ये अवाम मनोस हो चार है उसकी बातें कैसे करेंगे उसके लिए चर्चा करनी हो तो अध्यारोप और अववाद लगाकर ही हो चर्चा होगी स्वतः चर्चा का विषय नहीं है ये ऐसे अच्छा आगे कहा सच अन्यार्थों की श्रद्धा अन्य अर्थों की सुना क्या सुना साथ में कहते हैं अध्यारोप्य उत्त्य जो अध्यारोप को कहा अपवादार्थत्व भी श्रुतत्वाद अपवादार्थ भी आगे सुनाई पड़ेगा नदी का दृष्टांत देकर होंगे यथा चंदमान नद्या समुद्रायण समुद्र अस्तम गति इत्यादि वाक्य आएगा आगे अपवाद वाक्य आएगा यही है बृषात् अपवादार्थत्व श्रुतत्वाद क्रमेणा भी भविधा क्रम भी होना चाहिए किस क्रम से उत्पन्न होना किस क्रम से लय होना यह भी ये भी कहना चाहिए इस बात को भी बदलाने आगे इसके लिए भी आगे की बात है यह कहा अच्छा हो गया ठीक है मैं क्रम प्रतिपत्यर्थम सहीक्षण इत्यादि उच्च की गर्थ क्रम की ज्ञान के लिए क्रम ज्ञान के लिए माने सोलह सौ कला प्रभुवंती पूर्व मंत्र में हो गया है इसी से समझ गए लोग सोलह कलाए उत्पन्न होती कर क्या है? एक चतुर्थ मंत्र में कलाओं की चर्चा होगी क्यों तो यहां पर यह समझना विशेष है स इक्षांत चक्र आदि जो विचार करना आदि क्यों क्रम के बारे में विचार किया यह समझना है क्रम प्रतिपत्ति अर्थम क्रमज्ञान के लिए स इक्षा इत्यादि उच्च स इक्षक्षा चक्र इत्यादि का कहा जाता है यह अच्छा ठीक आगे तत्प्रतिपत्तिश्च कलोत्पत्ति प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम और ये जो क्रम की जो प्रतिपत्ति होगी ज्ञान होगा तत्व ने क्रम क्रम का जो ज्ञान होगा उससे क्या होगा कला की उत्पत्ति के की प्रत्यक्ष क्रम बताएंगे तो कला को उत्पत्ति की सुकरता हो जाएगी किससे कौन कलाएं उत्पन्न होती कैसे, कैसे कैसे होता है इत्यादि विपरीत क्रमो अतर उपये ब्रह्मसूत्र है जिससे उत्पन्न होता है उसे उस विपरीत क्रम से लय होता है जैसे आकाश आदि आकाश उत्पन्न होगा फिर वायु फिर तेज फिर जल फिर पृथ्वी अब लय के समय में पृथ्वी जल में जल का तेज में तेज का वायु में वायु का आकाश में इत्यादि करना ब्रह्म सूत्र है विपरीत क्रम हम क्रम विपरीत रूप से क्रम है प्रलय के लिए अतः उपग्य दे इसलिए ठीक भी हो जाता है सृष्टि क्रम से ही लय होना ठीक नहीं, था नहीं था। तो जाना होता विपरीत क्रम से लय होना ठीक होता है उपपत्ति न्याय ना न्याय ब्रह्मसूत्र है कार्य स्वस्व कारण क्रमेण कार्य जो अपने अपने कारण के क्रम से अपने अन्य कारण के क्रम से जाना होगा क्रम से क्रमेण अपवाद सौकर्यापवाद का स्वीकार भी यदि सुकर्ता होगी इसके लिए भी स इक्षा चक्र इत्यादि वाक्य है एक नंबर विपरी इत्यादि ब्रह्मसूत्र है तदर्थ उसका अर्थ है अतः उत्पत्ति क्रमात्नी अतः उपपत्ति मतलब उत्पत्ति क्रम विपरीत क्रमेण लया क्रम स्व स्व कारण कार्याण लय दर्शना उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम से लय होता है क्यों अपने कार्य में कारण में लय दिखा कार्य का कारण अपने कारण में देखा है कार्य का लय अन्य में नहीं पृथ्वी का लय एकाएक आकाश में नहीं होगा वो कहा होगा जल में होगा और जल का लय टेज में ऐसे क्रम चले अपने अपने कारण में लय होते जाते हैं उपपद्ध दे चाहपत्ति क्रम लय क्रम इस दृष्टि हो जाता है विभिन्न क्रम से लय क्रम विरुद्ध उत्पत्ति विसा लय मान विरुद्धार्थ में तो बी कार विशेष होता है कहीं विरुद्ध होता है या विरुद्ध है जिस क्रम से उत्पन्न हुआ है उसे उल्टे क्रम से लाया होता है लय प्रभाव विपरीत रूप से लय होना होता है ये तरफ सत्य कार्य कारण से नाश नहीं तो क्या होगा कार्य के रहते रहते कारण नाश होने के प्रसंग आ जाएगा जैसे नया मानना होता है बड़े बुद्धिमान है असमय कारण के नाश से घटनाश हो गया दंडा मार दिए कपाल समझ का विवाह हो गया कपाल संभव का विवाह होना असमय कारण नष्ट हो गया उनका ठीक है किंतु फिर भी घट एक्शन रहेगा अपने स्वरूप में रहेगा पहले तो कपाल का रहता था अभी कपाल में रह नहीं सकता उस काल में अपने तादाद में संबंधित स्वयं में रहेगा क्यों उनके सामने ये परेशानी है नाश ना ना तो होना और इधर कार्य नाश होना कार्य नाश होना दोनों एक होना संभव नहीं है तो इसलिए पूर्व काल में कारण नाश करो दूसरे काल में कार्य नाश होगा और स्वतः नष्ट हो जाएगा उनका कहना ऐसा ऐसा नहीं होता इतना सखी कार्य बोलते हैं कार्य के रहते रहते कारण से नाश से आदि कारण के नाश से अनिष्ट हो जाएगा सत अनिष्ट कार्य के रहते रहते, रहते कारण का नाश मानना अनिष्ट है नहीं से मान सकते हैं बाकी नहीं मान सकते इस अच्छा इक्षण उक्ति प्रयोजन मह इत बोला जाता है मंत्र है सीक्षा चक्रे तस्क्रांक्रां भ्या प्रतिष्ठा तस्क्रांक्रा भि प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठा पूर्व मंत्र में जो पुरुष शब्द से कहा था यही वो अंतर शरीर है सौम्य सपुरुष इत्यादि जो कहा था पुरुष सपुरुष व आत्मा नेक्षा सग्रे इ्षण किया विचार किया इक्ष दर्शन धातु है तो इक्षांत सग्रे लिट लकार के प्रयोग है उसने विचार किया ऐसा क्योंकि इजाद है से गुरु दृश्य है उसे आम हो जाता है इजाद धातु गुरुमान है आम हो त्रिभुवा उसका प्रयोग होगा सही क्षाण चक्रे उसने विचार किया क्या विचार किया कस्मिन नुह ये मुंह जो है ना तर्क विर्क है कस्मिन कस्मिन उत्क्रांते अहम उत्क्रांतो भविष्य इस 16 कलाएं जो मैंने उत्पन्न मैंने अभी बाढ़ में करेगा अभी तो विचार चल रहा है जो 16 16 कलाएं उत्पन्न होने वाले हाँ हैं आगे तो किसके निकलने पर मेरा निकला हुआ हो जाएगा कश्मीन उत्क्रांत उत्क्रांतेंगंध उत्क्रांते नहीं एक कृगंध है सप्तंध है किसके निकलने पर उत्क्रांत हो भविष्य में मेरा निकलना हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा जिसके निकलने पर और कश्मीर में आप प्रतिष्ठित और किसके रहने पर सम प्रस्था सूत्र है ना सम इत्यादि पूर्वक जो होता है प्रतिष्ठित है यह भी निष्ठांत है प्रतिष्ठित होने पर प्रतिपूर्वक स्था धातु निष्ठा किया होगा है किसमिन पर आप प्रतिष्ठित है प्रतिष्ठा श्याम मैं प्रतिष्ठित हो जाता हूं ऐसा विचार किया विचार किया तो उसने सबसे पहले प्राण को देखा इसे सब प्राण अस्थिरता ऐसा आएगा क्योंकि शरीर में आत्मा को छोड़कर मुख्य वस्तु को कोई है तो प्राण है सब प्राणों में सृजते इत्यादि वाक्य आ जाते थी है ठीक है एक क्षण रुकते प्रयोजन वहा जो उसका विचार का कथन किया ना सीक्षण चक्र एक क्षण उगती है विचार का कथन का प्रयोजन बता बताते हैं भाषण भाषण में प्रयोजन बताते हैं क्या प्रयोजन है चेतन पूर्विका से सृष्टि इतम अर्थम ये सृष्टि जो चेतन पूर्विका होती है, है। सांख्यम के चक्र में मत पड़ना वो जड़ से सृष्टि मानते हैं प्रधान पूर्वक सृष्टि मानते हैं उनके चक्र में नहीं पढ़ना ये कहा क्या कहा इक्षतरना शब्द ब्रह्मशूत्र में आया है इक्षण शब्द है विचार किया वो प्रधान विचार कर सकता है क्या जड़ तो तीनों गुणों के पूंज जो प्रधान है जिसको प्रधान शब्द से बोलते हैं प्रयकालिक तीनों गुणों का पूंज है वो सृष्टिकाल में तो गुण बोलेंगे उनको छभित हो जाता तो गुण शब्द से बोलते हैं तो समभाव में रहेंगे स्थिर भाव में रहेंगे तीनों गुण का आलू उसका उसको प्रधान संज्ञा देते हैं प्रधान नाम होता है प्रकृति प्रधान तो यहां यही बोलना चाह रहे हैं चेतन पूर्विका जैसे सृष्टि सृष्टि चेतन पूर्विका होती है चेतन है पूर्व में सृष्टि के पूर्व में चेतन है चेतना पूर्वो यशिया सृष्टि सा सृष्टि चेतन पूर्विका बहुत ही समास चेतन पूर्विका जैसे सृष्टि यही अर्थ वेदांत में यहां सिद्ध करना है अब यहां शास्त्रार्थ होने वाला है सांख्य वो कहेंगे प्रधान करता है सृष्टि करता है आत्मा को कैसे बता दिया आपने इत्यादि थोड़ा भारी चलेगा चतुर्थ मंत्र में सब प्राणम अस्त्री जता श्रद्धा आएगा सामान्य पुरुषार्थ प्राणम अस्त्र जाता उसने प्राण की सृष्टि की फिर प्राणा श्रद्धा आदि आदि जाएगा तो वो बोलेंगे नहीं प्रधान सृष्टि करता है आप नहीं करेगा शास्त्रार्थ चलेगा किंतु अभी से बीज बोधिया भाषागार ने क्या बीज बो दिया चेतन गुरु का सृष्टि एक कथा निकले इच्छा चक्रे पद दिया है सूर्यदेव विचार करना जड़ का काम नहीं है किसका काम है चेतन तो का है चेतन पूर्विका से सृष्टि एक प्रयोजन को लेकर कहा पुरुष सोर सकल यो भारद्वाज ना भारद्वाज तो यही पूछा गया ही तात्पर्य होता है कि सोर्थकला पुरुष को पूछा किसको पूछा क्यों ये सिद्ध करना है उसमें भी चेतन पूर्वक सृष्टि बनी है ये वह काम है सर विशान चक्र अर्थ बताते हैं स इक्शाने वो परमात्मा ने विचार किया इ्षा दर्शन चक्रे दर्शन मन से देखा सृष्टि नक्शा बनाया सक्रे कृतवान कर्था विचार किया इशन दर्शन रातु है विचार किया क्या विचार किया तो कह सृष्टि फल फलाक्रमारी विषय में सृष्टि के विषय में सृष्टि का प्रयोजन फल है क्या फल है और क्रम कैसे क्रम से सृष्टि करना कैसे क्रम से लय करना यह सब विचार किया सही क्षमता प्रयोग इसका पे होता है सृष्टि का फल है क्रम है आदि सृष्टि है फल है क्रम है प्रयोजन आदि क्रम आदि का विषय को विचार किया जाता है कहा नीति उच्चर्य कैसे विचार किया नीति उच्चर्या कहते हैं विचार किया कस्मिन कर्क विशेष देहात उत्क्रांति कौन से कर्ता विशेष के यहां से निकलने पर उत्क्रांति का कर्ता कोई होगा यहाँ जिसके निकलने पर मेरा निकलना होगा जो निकलने वाला कर्त विषय से इसलिए कहा मैंने सोलह में से कौन से कर्ता के निकलने पर मेरा निकलना बनेगा सोच निकल पर, निकल पर, ये सोच करके कस्मिन कर्त विषय से देहात उत्क्रांति शरीर से निकलने पर किस कर्ता विशेष से निकलने पर उत्क्रांत हो भविष्य में मैं स्वयं निकला हुआ हो जाएगा अहम एवं अथवा कस्मिन वहा शरीर प्रतिष्ठित है किसके शरीर पर हम पर प्रतिष्ठा श्याम प्रतिष्ठिता श्याम में प्रतिष्ठित हो जाऊं किसके शरीर पर मेरा रहना बनेगा किसके निकलने पर मेरा निकलना बनता है इसके बारे में विचार किया थीका। थीका। थीका। निसे निसे है ठीक है सृष्टि प्राणादि सृष्टि सृष्टि फल क्रमादि विषय ऐसा शब्द है यह विचार किया भाषा में सृष्टि फल क्रमादि विषयम विचार किया तो सृष्टि माने प्राणादे सृष्टि तो प्राणादि सोलह काम के सृष्टि में विचार किया अच्छा तस्या उत् क्रांत्यादि फलम उसके निकलना आदि फल हुआ और फलम क्रम प्राणा श्रद्धा इत्यादि उक्त और क्रम क्या है प्राणाश्रद्धा कम वायु ज्योतिराव पृथ्वी इंद्रियम मन इत्यादि जो आएगा ये क्रम क्रम इत्यादि उक्त आनंतरियम इत्यादि जो आगे कहेंगे आनंतरी इत्यादि अच्छा आदि शब्द और आदि शब्द से क्या लेना हैं क्रमादि विषय सृष्टि फल क्रमा, क्रमा आदि तीन का तो अर्थ कर दिया अब जो आदि भी है भाष्य में तो आदि से क्या लेना आदि शब्द लोकेशु नाम है ना सबके आगे फिर लोकेशु नाम चाहता है लोक बनाता है लोक बनने के बाद में नाम तब तक नाम देवदत्त के दत्तादि नाम के नाम आधार आधे विशेष कोहते आधार आधे बात मान लोटादि को तो आधार बनाया नाम को बना दे आधे यह विष्ठ करना ये तो है यह भी गृहत्ता है आदि शब्द से वाश्रम से सृष्टि और क्रमा आदि विषय में आदि से ये भी दिया जाएगा ऐसा कहा अब सांख्य आकर के बोलता है नए नए साक्षां चक्र गौण प्रयोग है वो, वो गौण प्रयोग है प्रकृति के लिए प्रधान के लिए बोला गया है आत्मा के लिए नहीं अब यह शास्त्रार्थ छेगा सांख्यों में साथ ठीक है नो ईक्षण उगत्या न चेतन पूर्वक सिद्धि ठीक है इच्छाम चक्र करके श्रुति ने बोल दिया इतने कहने मात्र से चेतन पूर्वक सृष्टि सिद्ध नहीं होने वाला यह बातें सिद्ध नहीं हो ना नो इण उगत्या क्षण के कथन से कथन है इ्षण स इच्छा हम भी मानते हो उस बात क्षण क्या कथ न चेतन पूर्वक सिद्धि चेतन पूर्वित तो सृष्टि की सिद्धि नहीं हो सकती है क्यों न्याय न चेतन से अकर्तृत्व क्योंकि युक्ति से ही सिद्ध होता है कि चेतन तो अकर्ता है ना चेतन करता नहीं है अकर्ता है चेतन से युक्ति से सिद्ध होता है चेतन काम नहीं करता ये शरीर में देखो ये कुछ लेन करने वाला जड़ होता है कि चेतन होता है आप हाँ, जड़ जड़ में क्रिया होती है अचेतन में क्रिया होती है चेतन में कहा क्रिया होती है आत्मा मुझे नहीं करता काम करने वाले शरीर है इ्षण होता है न चेतन पूर्वक सिद्धि है इ्क्षणकार मात्र से चेतनपूर्वक सृष्टि की सिद्धि होने सके न्याय नो युक्ति से चेतन से अकर्तृत्व चेतन अकर्ता मन से अहेतुत्व अहेतुत्व अचेतन से हेतु नहीं मत अचेतन से अचेतन का प्रधान आदिवत्व हाँ क्रियावान है प्रधान आदि प्रधान है नहीं तो फिर परमाणु आदि बोलेंगे न्यायपद में जो भी होगा तो प्रधान आदि होने से हेतु बन जाते सृष्टि के कारण बन जाते हैं हेतुत् च हेतु सती हेतुत्व तो सती हेतुते हुए ये एक क्षण का आता अलग ही किया जाएगा गौण प्रयोग किया जाएगा आत्मा वाले करके प्रधान करना होगा ऐसे सांख्य लोग क्या शंका करते हैं ये कहा नौनो करके भाषण में सांख्यों की सांख्य शंका नोनों आत्मा करता आत्मा तो अकर्ता है प्रधान कर्त प्रधान शब्द ना मुख इसलिए कर्त बोल दिया प्रधान करता है तिरो तीनों गुणों के साम्य अवस्था को प्रधान शब्द से बोलते हैं माने प्रलय का तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं उसी काल में उसका नाम प्रधान माने सृष्टि के पूर्व काल में पूर्व का नाम प्रधान ना आत्मा अकर्ता आत्मा अकर्ता है उन्होंने भोक्ता माना हुआ आत्मा को कर्ता नहीं है। मानते हैं गीता के त्रयदश अध्याय में वैसे कुछ शब्द है कार्य कर्म करतृत्व का हेतु प्रकृति रुच्य पुरुष और सुख दुखान भोक्तृत्व हेतु रुच्य थे सांख्य पद जैसा लगता है जब शरीर आदि के कार्यकर्ण के प्रकृति में हाथ पर चलते हैं इनके आठ देखना सुनना आदि होता है उसमें हेतु प्रकृति कार्य करती करतृत्व प्रकृति हेतु प्रकृति का कारण माना भाव हेतु माना है पुरुष और सुख दुख का आनंद सुख दुख का अनुभव करते समय में कौन करेगा हाथ पर करेगा चेतन करेगा भोक्तृत्व हेतु चेता है सुख दुखों का भोक्तृत्व में पुरुष को हेतु कहा जाता है त्रयोदश अध्याय में उसी प्रकार यहां गये कहना है न आत्मा अकर्ता प्रधान है।, है। आत्मा तो अकर्ता है प्रणाली तो की सृष्टि कैसे करेगा प्रधान करता है अतः पुरुषार्थम कृत्य। तो पुरुषार्थ है पुरुष के लिए पुरुष अर्थ थे यदि पुरुषार्थ पुरुष जिसको चाहता है क्या चाहता है भोग और मोक्ष दो चाहता है भोग चाहता है भोग से जब थक जाएगा तो मोक्ष चाहता है जो ही तो काम है दोनों देने वाली वो प्रकृति है रजोगुण रूपा हो करके तमोगुण रूपा हो करके भोग देगी और सदगुण और उपा हो करके मोक्ष देगी, देगी क्योंकि साधन कम करे प्रकृति कार्य में कार्य साधन करना है प्रसव और प्रति करके दो शब्द योग सूत्र में आता है माने करने वाली वही है भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न गुण का सहारा लेकर के काम करते भोग देते समय रजोगुण तमोगुण प्रधान होकर के और मोक्ष काल में सदुगुण प्रदान होकर के मोक्ष पुरुष ने देना है भोग पुरुष ने देना है मोक्ष पोषण एक अतः पुरुषार्थम प्रयोजन पुरुषार्थम प्रयोजन उल्लीकृत्या पुरुष ही आख्यते यदि पुरुषार्थ पुरुष के द्वारा जो चाहना है पुरुषों उसको प्रयोजन को लेकर के स्वीकार करके उस प्रयोजन को स्वीकार कर सामने का प्रधान प्रवर्त थे आकार तत्वी रूप से गुरे अपने ढंग से बोलते हैं महतत्व तो है अहंकार है पंचतन मात्रा है इत्यादि ढंग से महदारी मह, आकार से आकृति को लेकर प्रधान की, की प्रवृत्ति होती है क्यों प्रयोजन है पुरुष को भोग और मोक्ष देगा चेतनात्मा को तब एकदम अनुपन्नम पुरुष से स्वातंत्र इच्छापूर्वकों का तृत्व कहा आपने स इच्छा संग्रह करके कहा यहां यह ठीक नहीं है प्रधान होते हुए सृष्टि करने वाले प्रधान होते हुए ये ठीक नहीं गुरु सस् स्वत्र इच्छा पूर्वक पुरुष स्वतंत्र रूप से स इच्छा ले तो प्रधान को छुआ भी नहीं स्वतंत्र रूप से कहना ये ठीक नहीं है कर्तृत्व वचन ठीक नहीं सत्वाधि गुण साम्य प्रधान है प्रमाण को पंड्य गुण प्रधान साम्य अवस्था है के साम्य अवस्था को प्रधान संज्ञा दी गई है प्रदय काल में सत्वाधि गुण क्षोभित नहीं होते हैं उसी के काल में इसको गुणों गाना प्रधान सत्वाधि साम्य, साम्य, साम्य। सत्व का साम्य अवस्था वाले प्रधाने है प्राण प्रमाण प्रमाण से सिद्ध है अजाम एक आम लोहित आम शुत्र बहुत श्री जमाना स्वरूप श्वेता स्वरूप ने पढ़ के देखी प्रमाण सिद्ध है प्रधान ये प्रमाण सिद्धे प्रमाण उपन्न्य प्रमाण सिद्ध होने पर सृष्टिकर्तरी प्रमाण है उपन्न्य क्योंकि बहु ही प्रजा सिर्जमान स्वरूप है इस सृष्टिकर्ता प्रधान सिद्ध होने पर सृष्टिकर्तरी क्षति प्रधान सृष्टि करतरी क्षति ऐसा प्रधान होने पर अथवा दूसरी बात प्रधान चेतन के बिना जड़ में क्रिया नहीं होती है कैसे क्रिया करे ऐसी शंका करोगे तो हमारे लिए तो नहीं आई तो मुझसे ले लो ईश्वर की इच्छा के अनुवर्ती कि होते वहां परमाणु जब प्रलय काल में स्थिर रूप में परमाणु थे चारों का परमाणु पृथ्वी जल टुकड़े टुकड़े टुकड़े होकर के अंतिम टुकड़े में पहुंचे हुए हैं सब प्रलय काल में और स्थिर है हलचल कुछ भी नहीं है जब सृष्टि का समय आता है तो ईश्वर में एक इच्छा पैदा हो जाती है ये जुड़ जाए ऐसी इच्छा होगी ईश्वर जोड़ता नहीं जुड़ जाए ऐसी इच्छा होगी तो जुड़ने लग जाते ईश्वर की इच्छा के अनुवर्ती है जैसे इच्छा ईश्वर की इच्छा होगी वैसे अनुकूल कार्य कर जाते हैं कौन परमाणु तो चेतन के इच्छा के अनुवर्ती जो परमाणु हैं उन लोगों ने ऐसा माना हो उनको होते हुए आपने कैसे बोल दिया साहब ये इच्छा हम पुरुष की इच्छा करता है कैसे बोल दिया या तो हमारे मत जहां तक हो सके प्रधानवाद नहीं होगा तो परमाणुवाद ईश्वर इच्छा अनुवर्त ईशु से परमाणु सत्सु अथवा हमारे बारे में जड़ प्रकृति कैसे चेतन के सहारा लिए करे ऐसा कहोगे तो वो जो चेतन के सहारे से काम करने वाले परमाणु बाद है उसको देगा ईश्वर ईश्वरी इच्छा अनुवर्त ईशु का परमाणु अथवा परमाणु के सत्सु होने पर आपनो आप नोपी एकत्व ना कर्तृत्व आप मनो एकत्व ना भी वहां ले जाकर अनुगर आपका एक होने पर से कर्ता होने पर भी साधना भाव चलो मान आपको कर्ता भी मान लेते आप कहते हैं सही शाचा विषा पर से आत्मा लिया कहते हो तो फिर भी आत्मा एक ही गाने का है एक ही है तो एक में साधन के बिना किसी व्यक्ति को कोई काम कर सकता ही नहीं कर सकता है आपको एकत्व ना कर्तृत्व भी करता होने पर भी वो आप ही को वहां कर्तृत्व के उसमें जोड़ देना करता पर भी एक होने से साधना भाव कोई साधन नहीं है उस बात कोई भी साधन नहीं है साधना आप भागा आत्मनी अनर्थ कर से दूसरी बात जो चेतन होता है आत्मा अपने ही अनर्थ करने के लिए खट्टा कोई भी नहीं खोदेगा अपने गिरने के लिए खट्टा कोई नहीं खोदता को प्राणादि कला पर सृष्टि करके संसार में फंसना चेतन क्यों करेगा तो सृष्टि करने वाले प्रधान है ये सिद्ध तो होता है हम लोग नहीं चेतनावान कोई भी चेतनावान जो व्यक्ति होगा सवदार होगा है चेतना है आत्मा चेतनावान है बुद्धिपूर्वक जो बुद्धिपूर्वक का काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वह आत्मरोंथम ना कर तो अपने अनर्थ कोई भी नहीं करता तो ये कैसे करेगा पुरुष सृष्टि करके फिर उसमें फंसेगा इसलिए प्रधान सृष्टि करने वाला है यह सांख्यों का कहना है टिप्पणी थी एक नंबर की ना प्रमाणों पन्ने के ऊपर में अजाम एकाम इत्यादि के प्रमाणों तत्व तो मैंने तत्र माने प्रधान प्रधान के विषय में प्रमाण है प्रकृति के विषय में प्रमाण है श्वेता सूत्र परिषद अजाम एकाम लोहित शुक्र कृष्णाम बहु प्रजा स्त्री जमाना स्वरूपा इत्यादि सृष्टि है सृष्टि करती है आया प्रमाण सिद्ध है तो उसको छोड़कर के कहा आपका सृष्टि करता है मानने लग गया कोई तो वीक्षण शब्द जो आया वो गौण प्रयोग है ऐसा मानना पड़ेगा पूर्वादि ऐसा बोलेगा शांति बोलेगा भी समय हो गया ओम भद्रंक स्त्री ओम